शिवानंद स्मृति संग्रह श्री श्री महापुरुष महाराज की स्मृति डॉक्टर के वी गुड़ाप्पा मैसूर विश्वविद्यालय के भूतपूर्व उपकुलपति जब स्वामी सिद्धेश्वरानंद जी ने मुझे परम पूजनीय श्री श्री महापुरुष महाराज से दीक्षा लेने का परामर्श दिया तब मैं परमानंद से स्वीकृत हुआ किंतु मेरी इस स्वीकृति के पीछे क्या केवल आध्यात्मिक प्रेरणा ही थी बहुत संभव है वही रही होगी क्योंकि यह पवित्र प्रस्ताव सिद्धेश्वरानंद जी से आया था और इसमें देश भ्रमण का एक सुयोग था अर्थात नए नए स्थान देखने और नया अनुभव प्राप्त करने की संभावना भी इसमें थी सदेय गोपाल महाराज अर्थात स्वामी सिद्धेश्वरानंद जी को हम लोग इसी नाम से पुकारते थे यथार्थ में ही मेरे जीवन के उद्धारकर्ता थे उन्होंने ही मेरे जीवन को गठित कर अंधकार से प्रकाश मिलाया अतः उनके उपदेश की उपेक्षा मैं किसी तरह नहीं कर सकता विशेषतः जब वे मुझे श्री श्री रामकृष्ण परमहंस देव सिंह के साक्षात शिष्यों में अन्यतम तथा श्री रामकृष्ण भट्ट और मिशन के अध्यक्ष उच्च आध्यात्मिक शक्ति संपन्न परम पूज्यपाद श्री श्री महापुरुष महाराज के आशीर्वाद लाभ का दुर्लभ सहयोग दे रहे हैं तब मैंने सब कैसे मैं उनका यह अनुरोध अमान्य कर सकता हूँ किंतु इस दिव्य सम्पत्त का सम्मान मूल्य निर्णय करने के संबंध में मैं सचेत था या नहीं मुझे ज्ञात नहीं और यथार्थम मेरे जीवन में जो जो कुछ शुभ आया है उसमें कोई भी मेरी चेष्टा के द्वारा प्राप्त नहीं हुआ है कोई एक अज्ञात देवानुकंपा मेरी अशक्ति और त्रुटि विच्युति की कुछ भी परवाह न कर तथा कभी कभी मेरी अहम जनित इच्छा और आकांक्षा के विरुद्ध भी मुझे कल्याण के मार्ग में ले आई है और अभी भी प्रचालित कर रही है वही ईश्वर कृपा स्वामी सिद्धेश्वरानंद जी के भीतर सक्रिय होकर मुझे परम पूजनी महापुरुष महाराज के चरण कमलों में ले आई थी 1929 सौ दिसंबर तीन गुरुवार को मैं और मेरे एक मित्र स्वामी सिद्धेश्वरानंद जी के साथ मैसूर आश्रम के से मद्रास होते हुए कलकत्ता जाने के लिए स्टेशन की ओर रवाना हुए अब जो घटना मेरे जीवन में रूपायित होने जा रही थी उसके महत्व के संबंध में मैं उस समय सचेत नहीं था सयाद्री वनांचल नामक एक छोटे गांव में जन्म लेकर मैं पढ़ने के लिए मैसूर गया और वहां रामकृष्ण विवेकानंद साहित्य द्वारा प्रभावित हुआ किंतु उस समय तो गुरु से दीक्षा लेने की मुझे कुछ भी इच्छा नहीं थी यहाँ तक कि इस प्रकार के विचार को भी मैं निरर्थक समझता था विशेषतः विवेकानंद की ग्रंथावली पढ़कर मैं अद्वैतवाद के द्वारा इतना अधिक प्रभावित हुआ कि मंत्र ग्रहण या माला जब आदि मुझे कुछ भी आकर्षक प्रतीत नहीं होता था अतः मैं दीक्षा और उन जिनसे दीक्षा लेने जा रहा हूँ उनके संबंध में गुरु के प्रति आकर्षण की अपेक्षा निकट के स्वामी सिद्धेश्वरानंद जी के प्रति मेरा अनुराग इस क्षेत्र में अधिक प्रबल था वास्तव में स्वामी सिद्धेश्वरानंद जी के साथ यदि मेरी भेंट न होती तो मेरे जीवन की गति किस ओर प्रवाहित होती मैं कह नहीं सकता जब हम स्टेशन पहुंचे तो वर्षा शुरू हो गई थी प्रतीत होने लगा मानो प्रकृति देवी हमारे ऊपर आशीर्वाद का दर्शन कर रही है हरेक खेतों की हँसी देखकर लगता था मानो यह हमारी शुभ यात्रा सूचित कर रही है हम लोग नगण्य मनुष्य हो सकते हैं किंतु तो दक्षिणेश्वर के देव मानव के उन महान शिष्य के पास हम जा रहे हैं अतः प्रकृति हमें जो आशीर्वाद दे रही थी यह यथार्थ में योग्य ही था जब हम बंगलौर स्टेशन पहुँचे तब अंधेरा हो चुका था मद्रास मेल अभी छूटने वाली ही थी हम लोग जल्दी जल्दी सामान लेकर गाड़ी पर सवार हुए बंगलौर आश्रम से स्वामी संविदानंद जी तथा अनेक भक्त हमें विदा देने के लिए आए थे मैं कभी के लिए इन फूलों को लाया हूँ इतना कहकर स्वामी संविदानंद जी ने मुझे कुछ फूल दिए उनके उस हार्दिक स्वागत से और मैं बेलू मठ जाकर श्री गुरु के का दर्शन और कृपा लाभ करूँगा इसके लिए उनके आनंद और उल्लास ने मेरे मन में एक गंभीर रेखा अंकित कर दी प्लेटफार्म पर मेरे एक पुराने अध्यापक मित्र से भेंट हुई वे मद्रास जा रहे थे मेरी यात्रा का उद्देश्य जानकर वे बहुत प्रसन्न हुए मुझे अभिनंदन देते हुए उन्होंने कहा आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण का यही उपयुक्त समय है बाद में गृहस्थ जीवन में प्रविष्ट होने पर विघ्न बाधाओं की सीमा नहीं रहेगी मुझे भी आध्यात्मिक जीवन प्राप्ति का बहुत आग्रह था किंतु जो दुर्लभ सुयोग तुम पा रहे हो वह मेरे जीवन में कभी नहीं मिला यौवन काल की आध्यात्मिक तृष्णा बाद में धीरे धीरे गृहस्थ जीवन के दबाव में पड़कर सूख गई यथार्थ में आज मैं इसके लिए पश्चाताप कर रहा हूँ ऐसे महान गुरु की कृपा पाकर तुम वास्तव में ही धन्य हो जाओगे विदा का समय आ गया एक वृद्ध व्यक्ति ने आगे आकर स्वामी सिद्धेश्वरानंद जी का चरण स्पर्श कर प्रणाम करते हुए कहा यह प्रणाम मैं आपके मार्फत पूज्यपाल श्री श्री महापुरुष महाराज और स्वामी सर्वानंद जी के प्रति भेज रहा हूँ दूसरे दिन प्रातःकाल हम लोग मद्रास पहुँच कर सीधे मल्यापुर श्री रामकृष्ण आश्रम गए पहले मंदिर में आकर श्री श्री ठाकुर को प्रणाम किया मंदिर का पवित्र और गंभीर वातावरण मन को उच्च भाव राज्य में ले गया यद्यपि मद्रास मठ में मैं यही प्रथम आया तो भी ऐसा लगा मानो इस स्थान के साथ मैं बहुत दिनों से परिचित हूँ मैसूर बेंगलोर और मद्रास कहीं भी हो जहाँ भी मैं जाता वहाँ रामकृष्ण मिशन के साधुओं से प्रगाढ़ आध्यात्मिक आत्मीयता का अनुभव करता था मद्रास मठ में हम केवल दो ही दिन थे मठ के ईश्वरानंद असंगानंद गणेश महाराज इंदु महाराज पुरुषोत्तमानंदी आदि साधु ब्रह्मचारियों ने मेरा इतना अधिक आदर सत्कार किया कि मैं एकदम अद्भुत हो गया उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा मधुर व्यवहार किया कि लगा मानो मैं एक लड़की हूँ जो बहुत दिनों के बाद माँ के पास लौटी हूँ हम लोगों ने मद्रास के सभी आकर्षण के स्थानों को देखा सबसे महत्वपूर्ण दृश्य दृश्य दृश्य या सम था समुद्र। मेरा कभी मन इस को देखते ही आनंद से आप्लुत हो गया समुद्र का अनंत विशाल विराट रूप यथार्थ में ही दिव्य गुरु की विराट सत्ता का प्रतीक है जिस गुरु के निकट मैं जा रहा था जिस दिन हम लोग मद्रास से रवाना हुए उस दिन संध्या की आरती के अनंतर मद्रास मठ के अध्यक्ष स्वामी यतीश्वर आनंद जी ने मुझे आशीर्वाद देते हुए कहा श्री श्री ठाकुर रामकृष्ण तुम्हें आशीर्वाद दे ताकि तुम श्री महापुरुष महाराज की कृपा प्राप्त कर सको उसके बाद के दो दिन हमारे ट्रेन में ही बीते वही चलमान संसार था वे दिन दो दिन हम लोगों ने स्वामी सिद्धेश्वरम जी के साथ आनंद से बिताए वे रास्ते में ऐतिहासिक स्थान नदी नगर तीर्थ लोगों की भाषा पोशाक आदि सब कुछ समझा रहे थे प्राकृतिक सौंदर्य तथा रेलवे लाइन के दोनों ओर के हरे खेत हमें परमानंद दे रहे थे अंत में हम लोग हावड़ा स्टेशन में आ आपे दक्षिणेश्वर बेलूर भट्ट और गंगा के दर्शन की संभावना से मैं पुलकित हो उठा सहयाद्री वनांचल का एक ग्रामीण लड़का मैं कलकत्ता आया हूँ उस नगरी में जो श्री राम कृष्ण देव के दिव्य जीवन की पुण्य स्मृति के द्वारा पवित्र हो गई है जो पवित्र शिलना नदी गंगा जाह्नवी भागीरथी मंदाकनी और विभिन्न नामों से विख्यात है उसके दर्शन करने की कल्पना से शरीर रोमांचित होने लगा रामनाथ महाराज स्टेशन पर हमें लेने आए थे एक टैक्सी में सवार होकर हम बेलूर मटकी ओर रवाना हुए रास्ते में मैं बहुत ही उत्सुकता से प्रसिद्ध प्रासाद नगरी जैसे कि मैंने बचपन में भूगोल में पढ़ा था कि वह देखता रहा एक एक स्वामी अंदर बोल उठे जय श्री गुरु महाराज की जय वह बेलोर मठ की चूड़ा दिखाई पड़ रही है श्री साधुओं का प्रेमपूर्ण स्वागत भाषण मुझे प्रतीत हुआ मानो मैं एक लड़का विदेश से बहुत दिनों के बाद अपने पिता के पास लौट आया हूँ अतिथि अतिथिशाला में सामान रखकर हमने स्वामी सर्वानंद जी और स्वामी अनंतानंद जी के साथ भेंट की उन्हें प्रणाम कर हम गंगा स्नान करने गए बाद में तैयार होकर हम दोनों ने स्वामी सिद्धेश्वरानंद जी के साथ स्वामी साथ श्री ठाकुर शिव श्री माँ स्वामी ब्रह्मानंद जी और स्वामी विवेकानंद जी के मंदिरों का दर्शन किया श्री श्री ठाकुर के पुण्य प्रतिकृति के समूह खड़े होते ही मन के आवेग से मैं पुण्यतः अभिभूत हो गया स्वामी विवेकानंद जी ने स्वयं सिरपट होकर श्री राम कृष्ण देव की पवित्र भस्म आत्मा राम की डिब्या की यही लाकर स्थापित किया था मन में आवेग से मेरा शरीर कांप रहा था मैं वहां की पवित्र भूमि में लोट होकर अपने को धन्य समझने लगा परम पूज्य श्री श्री महापुरुष महाराज बुढ़ापे के कारण अस्वस्थ थे इस कारण उसी समय उनका दर्शन और प्रणाम लाकर के यह विचार किया कि विश्राम के अनंतर तीसरे पहर हम उनके दिव्य सानिध्य में उपस्थित होंगे अतः हम अतिथि भवन लौट गए भगवान श्री रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद जी के संबंध में अनेक पुस्तकें पढ़ने पर भी श्री श्री रामकृष्ण देव के साक्षात शिष्यों के महत्व के विषय में मैं बहुत अल्पज्ञ था स्वामी विवेकानंद जी मेरे अंतर में व्याप्त होकर विराजमान थे और श्री रामकृष्ण देव को भी मैं स्वामी विवेकानंद के शिक्षादाता गुरु के रूप में ही महान समझता था इस कारण मैं श्री रामकृष्ण के प्रत्यक्ष शिष्यों के महत्व के संबंध में विशेष कुछ जानता नहीं था हमारे लिए स्वामी विवेकानंद निकटतम सूर्य थे और स्वामी शिवानंद महाराज थे दूरतम नक्षत्र सौभाग्य से स्वामी सिद्धेश्वरानंद जी की दुर्वीक्षण यंत्र रूप से इस द्रतम नक्षत्र का पूर्ण महिमा के साथ दर्शन करने में मुझे सहायता दी थी अब मैं सोचता हूँ यदि स्वामी शिवानंद जी भी प्रज्वलित सूर्य होते तो क्या मैं उनके निकट जा पाता था तीसरे पहर तीन बजे के लगभग मैं अपने मित्र माणाप्पा और सिद्धेश्वरानंद के साथ परम पूजने श्री श्री महापुरुष महाराज का दर्शन करने के लिए गया एक प्रकार के भीति विवल आनंद की प्रतीक्षा में मेरा अंतर पूर्ण था स्वामी सिद्धेश्वरानंद ने मुझे पहले से ही सिखा दिया था कि महापुरुष जी के कमरे में जाकर मुझे क्या करना होगा और वहां मैं किस प्रकार का व्यवहार करूँगा सीढ़ी से चढ़ उनके पीछे पीछे मैं श्री महापुरुष महाराज के कमरे में प्रविष्ट हुआ मुझे ऐसा लगा मानो मैं ऐसे एक स्थान में प्रविष्ट हुआ हूँ जो प्रशांत मौन गंभीर ध्यान के भाव से परिपूर्ण है किंतु आश्चर्य का विषय कि मैंने वहाँ प्रद अथवा नाटकीय कुछ भी नहीं देखा बाहर का असाधारणत्व तो कुछ भी नहीं था मैंने देखा पूज्य पात महापुरुष महाराज करूँ और प्रेम के प्रतिमूर्त मूर्तिमान विग्रह के रूप में एक आराम कुर्सी पर बहुत ही मामूली ढंग से बैठे हुए हैं महापुरुष जी की दिव्य सत्ता ऐसी मनमोहक थी कि मैं अनजान भी हाथ जोड़कर उनके चरण कमलों में प्रणत हुआ महापुरुष जी कुछ क्लांत प्रतीत हो रहे थे संभवतः अति वृद्धवयस या काल से रुग्ण रहने के कारण किंतु उनके चेहरे में स्नेह प्रेम की उज्ज्वलता थी मेरा मन कहता था कि मैं अपनी माँ की गोद में लौट आया हूँ उनके सार भम उदार विराट व्यक्तित्व के सामने मेरा यह छोटा अहम भावपूर्ण जीवन बहुत ही क्षुद्र प्रतीत हो रहा था उनके सामने अपना अस्तित्व बहुत ही दुच्छ प्रतीत हो रहा था कुछ क्षणों तक चुपचाप खड़े रहकर मैं कमरे में चारों ओर देखने लगा भीतर का साधारण और आडंबरहीन भाव मेरे मन में अंकित हो गया था उनके आराम कुर्सी के सामने एक हुक्का रखा था दीवालों पर चार पाँच चित्र टंगे थे कमरे में एक और एक चौकी थी और दूसरी ओर छोटी मेज पर कुछ पुस्तकें और कुछ नहीं स्वामी सिद्धेश्वरानंद ने पहले श्री श्री महापुरुष महाराज को साष्टांग प्रणाम किया उसके बाद मेरे मित्र मानप्पा ने पूजनी महापुरुष महाराज को प्रणाम करके श्री चामुंडेश्वरी की एक चांदी की प्रतिमूर्ति दी अंत में मैंने भूमिष्ट होकर उन्हें प्रणाम किया और चंदन धूप का एक पैकेट दिया पुद्य महापुरुष महाराज ने हंसते हुए हमें आशीर्वाद दिया स्वामी सिद्धेश्वरानंद जी ने हमारा परिचय देकर कहा ये दोनों आपका आशीर्वाद तथा श्री चरणों में आश्रय पाने के लिए व्याकुल हैं कृपा करके इन्हें आशीर्वाद दीजिए उस समय अहमभाव रहित महापुरुष महाराज ने अति मधुर कंठ से कहा मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ श्री गुरु महाराज ही सब कुछ हैं सभी वे हैं उन्हीं की इच्छा पूर्ण हो इतना कहकर महापुरुष जी अधखुली आँखों से अंतर्मुख हो गए कुछ क्षणों के बाद आंखें खोलकर उन्होंने हमारी ओर हास्य दीप्त दृष्टि से देखा और कहा मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं, मैं, जानू? मैं केवल ठाकुर के आज्ञा का पालन करता हूँ यथार्थ में उनकी बात का अर्थ या उनका आत्मलिन भाव में कुछ भी नहीं समझ सका केवल सोचा महापुरुष लोग विनय से इसी तरह कहा करते हैं महापुरुष जी की उन बातों का पूर्ण अर्थ में बहुत दिनों के बाद समझ सका था जबकि स्वामी अपूर्वानंद जी की शिवानंदवाणी तथा जो लोग ईश्वर की खोज है उनके लिए फॉर सीकर ऑफ गॉड इन दो पुस्तकों का कन्नड़ भाषा में अनुवाद करने का मुझे मौका मिला था उस समय मुझे घंटों ध्यान करना पड़ता था और उस ध्यान के समय मुझे अनुभव हुआ था कि कैसे श्री श्री महापुरुष महाराज ने अपने अहम को पूर्णतया पूर्ण डाला था और कैसे वे अपने क्षुद्र अहम को विराट आत्मा में पूर्णतया विलीन कर सके थे इसी से तो उनके मुख से उस दिन वैसी बातें निकली थी महापुरुष जी ने हमारे नाम पूछे नाम सुनकर जोर जोर से उन्होंने दो बार उच्चारण किया पुटाप्पा मानप्पा पुटाप्पा मानप्पा यथार्थ में मुझे आनंद मिल रहा था किंतु आज उसे स्मरण कर शरीर आनंद से सिहर उठता है महापुरुष जी के श्री मुख से मेरा तुच्छ नाम जिस प्रकार माँ अपने घुटनों के बल चलने वाले शिशु को प्रेम से गोद में उठा लेती है उसी प्रकार उन्होंने भी हम दोनों के नाम का उच्चारण कर अपनी गोद में प्यार के साथ उठा लिया उस दिन मैंने अपनी दैनंदिनी में लिख लिया श्री श्री महापुरुष का दर्शन कर ठाकुर रामकृष्ण की एक झांकी मिल जाती है वे यथार्थ में ही ठाकुर के प्रतिनिधि हैं जब कोई उनके पास जाकर खड़ा हो जाता है तभी अनुभव करता है कि वह विशाल समुद्र के समान एक विराट व्यक्तित्व के पास खड़ा है बाद में हम लोगों ने महापुरुष के सेवक महाराज से जान लिया कि हमारी दीक्षा की तारीख और समय दूसरे दिन प्रातःकाल निश्चित हुआ है स्वामी सिद्धेश्वरानंद जी हम दोनों को स्वामी तो विवेकानंद जी के रहने के कमरे मिले गए जब मैं उस ऐतिहासिक प्रकोष्ठ में प्रविष्ट हुआ तब मुझे ऐसा लगा मानो मैं एक महान पवित्र स्थान में आ गया हूँ स्वामी जी के जीवन के अंतिम दिन जिस प्रकार वह प्रकोष्ठ सज्जित था ठीक उसी प्रकार उसे रखा गया है इस कारण दर्शकों को प्रतीत होता है कि मानो स्वामी जी थोड़ी देर के लिए बाहर गए हैं फिर अभी लौट आएंगे स्वामी जी की पादुका पर प्रणाम करके मैं उस कमरे के चारों ओर देखने लगा कमरे में एक और स्वामी जी की व्यवहारित चौकी कुर्सी और मेज जो की रखी हुई है भगवान बुद्ध की एक ध्यान मूर्ति उस कमरे के गांीर्य को बढ़ा रही है स्वामी जी का तानपुरा छाता दंड मौन साक्षी की तरह खड़े थे दीवार पर टंगे हुए श्री राम कृष्ण देव और स्वामी जी के दो बड़े तैलचित्र मानव तीर्थयात्रियों को आशीर्वाद दे रहे थे बिछौने पर रक्षित स्वामी जी की सुंदर प्रतिकृति प्रभुत प्रभाव विस्तार कर रही थी स्वामी सिद्धेश्वरानंद जी ने मेरे काम में कहा स्वामी जी इस चौकी पर कभी सोते नहीं थे वे हमेशा कमरे की फर्श पर बिछी हुई चटाई के ऊपर पड़े रहते थे हम लोग बरामदे में आए आह कैसा सुंदर दृश्य उस समय तो गंगा में ज्वार का जल ऊपर की ओर चढ़ चल रहा चढ़ा आ रहा था गंगा का जल बहुत सफेद दिखाई पड़ा बड़ी बड़ी नौकाएँ और स्टीमर चल रहे थे नदी के दोनों किनारे पर वृक्ष की श्रेणियों के बीच बीच में मकान दिखाई पड़ रहे थे दूर पर दक्षिणेश्वर के मंदिर की चूड़ा दिखाई पड़ रही थी सचमुच ही स्वामी जी ने कैसा सुंदर स्थान भट्ट के लिए चुना था उसी समय संध्या की आरती के शंख घंटे भज उठे हम सब लोग ठाकुर मंदिर में गए दूध जैसे सफ़ेद संगमरमर की फर्श के बीच में एक छोटे सिंहासन पर श्री रामकृष्ण देव की सुंदर प्रतिकृति स्थापित थी नितान आडम्बर रहे, किंतु तो बहुत ही दिव्य कुछ सन्यासी गायों के लिए घास काट रहे थे और कुछ लोग दुर्गा देवी के मंडप को रहे थे। वे सभी आकर आरती के लिए सम्मिलित हो गए आरती के अनंतर मैं दुर्गा देवी की मूर्ति के पास गया यथार्थ मूर्ति बहुत ही सुंदर बनी थी मैंने यही प्रथम विनमय दुर्गा मूर्ति माँ देखी इस कारण इसमें से मैं मुग्ध हो गया दुर्गा देवी के दोनों ओर लक्ष्मी और सरस्वती एक और गणेश और दूसरी ओर सुब्रमण्यम अर्थात कार्तिक थे ये सभी मूर्तियाँ भी सुंदर थी यहाँ तक कि उज्जवल चक्ष युक्त महिषासुर की मूर्ति सिंह सांप सभी मानव थे दुर्गा देवी के चेहरे की ओर देखने से वे भयंकर नहीं प्रतीत होती थी ऐसा लगा मानो माँ अपने संतानों की ओर देखते हुए हंस रही है वहाँ से मैं अकेला ही गंगा के किनारे टहलने के लिए गया दिन भर की विभिन्न घटनाओं की बात मैं सोच रहा था मैंने विचारा कि ये घटनाएं अगले दिन की आध्यात्मिक घटना की पूर्वकालीन प्रस्तुति है